श्री श्री राम राम कृष्ण कृष्ण लीला प्रसंग भामुक अवस्था में भगवान बकलमा संबंधी अंतिम बात एक दूसरे प्रकार से इसकी आलोचना करने पर यह विषय और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। ठीक है तुमने बकलमा दे दिया है अतः श्री भगवान को पुकारने अथवा साधन भजन करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु वास्तविक बकलमा देने पर तुम्हारे हृदय में सर्वदा उनकी करुणा की बात अवश्य ही समुदित होती रहेगी तुमको सदा इस बात की उपलब्धि होगी कि इस अपार संसार समुद्र में अब तक तुम गोता खा रहे थे आहा अब उन्होंने कृपा कर तुम्हारा उद्धार कर दिया है अतः तुम ही बताओ कि तुमको इस प्रकार अनुभव होने पर उनके प्रति तुम्हारी कितनी भक्ति और प्रेम उदित होगा उनके प्रति कृतज्ञता तथा प्रेम से तुम्हारा हृदय इस प्रकार पूर्ण हो उठेगा कि तुम सर्वदा उनका चिंतन करते रहोगे एवं नाम लेते रहोगे तब उस कार्य को करने के लिए क्या फिर भी तुम्हें कहना पड़ेगा सर्प की तरह क्रूर प्राणी भी आश्रयदाता के प्रति कृतज्ञ होकर वास्तु सर्प बन जाता है तथा उस घर के किसी को नहीं काटता क्या तुम्हारा हृदय उससे भी इतना अधिक नीच है क्यों जिन्होंने तुम्हारा यह लोग तथा परलोक का भार ग्रहण किया है उनके प्रति कृतज्ञता एवं प्रेम से वह पूर्ण नहीं हो सका अतः बकलमा देने के पश्चात यदि तुम्हें भगवान को पुकारना रुचकर प्रतीत न होता हो तो समझना चाहिए कि तुमने ठीक ठीक बकलमा नहीं दिया तथा उन्होंने भी तुम्हारा भार ग्रहण नहीं किया बकलमा दे चुका हूँ कहकर पुनः तुम अपने को धोखा न दो एवं अपापविद्ध निर्दोष निष्कलक भगवान पर अपनी की हुई दुष्कृति की कालिमा न लगाओ इससे अपना ही महान अनिष्ट तथा कल्याण होगा श्री देव की ब्राह्मण द्वारा गोहत्या नामक कहानी को याद रखो किसी ब्राह्मण ने अत्यंत प्रयत्न तथा परिश्रम पूर्वक एक सुंदर बगीचा तैयार किया और उसमें तरह तरह के फल फूल के पेड़ पौधे लगाए उनको दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देखकर ब्राह्मण के आनंद की सीमा नहीं रहती थी एक दिन बगीचे का दरवाजा खुला रहने के कारण एक गाय उसमें प्रविष्ट होकर उन पेड़ों को खाने लगी ब्राह्मण किसी कार्यवश बाहर गया हुआ था लौटकर वह आया गाय उस समय भी पेड़ों को खा रही थी अत्यंत क्रुद्ध हो गाय के पीछे दौड़ते हुए उसने लाठी से एक बार किया उसके मर्मस्थल पर चोट लगने के कारण गाय उसी क्षण मर गई तब ब्राह्मण के मन में भय हुआ कि हाय हिंदू होकर मैंने गाय की हत्या की गोहत्या के समान दूसरा कोई पाप नहीं है ब्राह्मण ने थोड़ा बहुत वेदांत का अध्ययन किया था तदनुसार उसे वह विदित था कि विशेष विशेष देवताओं की शक्ति से शक्तिमान होकर ही इंद्रियां अपने कार्यों को करती रहती हैं जैसे सूर्य की शक्ति से नेत्र रूप का दर्शन करता है पवन की शक्ति से कर्ण शब्द श्रवण करता है इंद्र की शक्ति से हाथ कार्य करते हैं इत्यादि उस समय उन बातों का उसे स्मरण हो आया वह सोचने लगा तब तो मैंने गोहत्या नहीं की है इंद्र की शक्ति से मेरे हाथ संचालित हुए अतः इंद्र ने ही गोहत्या की है अपने मन में इस बात को अच्छी तरह से जमा लेने के पश्चात ब्राह्मण निश्चिंत हो गया इधर जब गोहत्या का पाप ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होने लगा तब ब्राह्मण के मन ने उसे भगा दिया और कहा यह कहा आओ जाओ यहाँ तुम्हारा स्थान नहीं है इंद्र ने गोहत्या की है अतः उसके समीप जाओ इसलिए वह पाप इंद्र के समीप पहुंचा इंद्र ने पाप से कहा कुछ देर प्रतीक्षा करो ब्राह्मण के साथ मुझको दो बातें कर आने दो तदनंतर मुझे पकड़ना इतना कहकर इंद्र ने मानव रूप धारण किया और ब्राह्मण के बगीचे में प्रविष्ट हुआ देखा कि नज़दीक ही ब्राह्मण पेड़ पौधों की देखभाल कर रहा है उद्यान की शोभा देखकर कर ब्राह्मण के कान तक पहुंच सके इस तरह प्रशंसा करते हुए इंद्र ब्राह्मण के समीप गया और कहा आहा क्या सुंदर बगीचा है कितने अच्छी तरह से पेड़ पौधे लगाए गए हैं जहां जिसकी आवश्यकता है ठीक वहीं पर उसे लगाया गया है इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मण के निकट उपस्थित होकर उसने पूछा महाशय क्या आप बता सकते हैं यह बगीचा किसका है इतने सुंदर रूप से किसने इन पेड़ पौधों को लगाया है बगी, बगीचे की प्रशंसा सुनकर आनंद से गदगद हो ब्राह्मण ने कहा महाराज यह मेरा बगीचा है मैंने ही ये पेड़ पौधे लगाए हैं आइए अच्छी तरह देखिए ना और फिर बगीचे के संबंध में नाना प्रकार की बातें करते हुए वह इंद्र को पूरा बगीचा दिखाने लगा भूल से बाद में वहाँ भी आया जहाँ मरी गाय पड़ी थी इंद्र ने आश्चर्यचकित हो पूछा राम राम यह गाय कैसी मरी पड़ी है किसने इसकी हत्या की है ब्राह्मण उस समय तक बगीचे की समस्त चीजों के बारे में मैंने किया है कहता जा रहा था इसलिए गोहत्या किसने की है पूछे जाने पर वह बहुत ही घबरा उठा और एकदम चुप हो गया तब इंद्र ने अपना स्वरूप धारण कर ब्राह्मण से कहा कप की कहीं का बगीचे में जो कुछ उत्तम है उसे तुमने किया है और केवल गोहत्या ही मैंने की है क्यों लो अपने इस गोहत्या के पाप को यह कहकर इंद्र अदृश्य हो गया और उस पाप ने आकर ब्राह्मण के शरीर पर अपना अधिकार जमा लिया अस्तु बकलमा की विवेचना के पश्चात अब हम पूर्व प्रसंगानुसार आगे बढ़ते हैं श्री रामकृष्ण देव के किसी भी भक्त से पूछने पर मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार करेंगे कि उन्हें श्री रामकृष्ण देव की उक्तियों का पहले जो अर्थबोध होता था अब जो जो दिन बीतते जा रहे हैं त्यों तो उनकी कृपा से और भी अधिक गहन अर्थ अनुभव हो रहा है साथ ही श्री कृष्ण देव की अनेक उक्तियाँ जिनका अर्थ उस समय हमें कुछ भी विदित नहीं होता था और जिन्हें विस्मित होकर केवल सुना ही करते थे उनके अब हम अपूर्व अर्थ तथा भाव को समझकर कर अवाक रह जाते हैं